ध्यानदीप में देखिए एक प्रकरण का नाम है ध्यान दीप प्रकरण अधिकारी किसी के लिए अधिकारी होते इसलिए वहां कहा गया अनुबंध चतुष्ट अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन इन चारों का नाम है अनुबंध चतुष्ट कहते ग्रंथ के साथ ये संबंध रहा है जिस ग्रंथ में अधिकारी का निरूपण हो और उसके बाद विषय का निरूपण हो संबंध हो और प्रयोजन इसको लेके बोलते हैं अनुबंध चतुष्ट और उसमें सबसे पहले कौन आ गया अधिकारी उस अधिकारी का जो विशेषण होता है उसका बोल बोलता साधना चतुष्टया उसी का नाम है साधना चतुर्थ इसलिए कहते ना साधना चतुष्टया संपन्न अधिकारी ये साधना चतुष्टया अधिकारी का विशेषण है और अनुबंध चतुष्टया है ग्रंथ का तो अधिकारी सभी एक जैसे नहीं हो सकते अलग अलग है उत्तम हो मध्यम हो अधम हो तो भगवान बाश्यकार ने एक जगह बता दिया है चार प्रकार के जिज्ञासु होते हैं उत्तम मध्यम अधम अधमादम वेदांत सार संग्रह में बताया उसमें उत्तम और मध्यम है ये संसार सागर से पार हो सकते अधम और अधम अधम नहीं होगा तो इसीलिए जो उत्तम अधिकारी है वेदांत श्रवण मनन निदिद्यासन से पार हो सकते किंतु जो मध्यम मध्यमाधिकारी है जाना तो वो भी चाहते वहीं लक्ष्य किंतु मध्यम उसके लिए यहां उपासना भी दि बता दिया ध्यान का मतलब उपासना उसके लिए यह प्रकरण आया ये ध्यान भी प्रकरण है इसके लिए मध्यमाधिकारी को लेकर ही विचार चल रहा है तो इसलिए प्रारंभ हुआ था भ्रम के द्वारा वो भ्रम को लेके है ना संवादिक भ्रम विषमवादी ब्रह्म मणि का दृष्टान्त तो भी दिया था मणि और दीपक का दृष्टान्त देकर समझा था तो उसके बाद जो साधक साधना करता है परमात्मा को जानना चाहता है अथवा कोई लोक में भी आप कोई कार्य करना चाहते हैं प्रतिबंधक बहुत आते हैं प्रतिबंधक प्रतिबंधक किसको कहते हैं प्रतिबंधक बोलते हैं ना व्यवधान विरोध इसलिए वहां कहा गया है कार्यानुकूल किंचित धर्म विकटक कार्यानुकूल किंचित धर्म विकटक सारे सामग्री है आपके पास सब कुछ देखिए, कभी कभी कोई कार्य नहीं होता है आपके पास सामग्री नहीं सामग्री मतलब साधन साधनों का समूह का नाम है सामग्री घाटे सामग्री सब है तो भी कार्य नहीं हो रहे तभी मानते हैं प्रतिबंधक सामग्री का अभाव को प्रतिबंधक नहीं मानते उसको बोलते कारण विकल जैसा मान लीजिए कुलाल कुलाल क्या है घटरूप कार्य को निर्माण करता है अभी देखिए वो घट रूप कार्य निर्माण कर रहे कुलाल के पास दंडा नहीं है चक्र नहीं है ये प्रतिबंधक नहीं माना जाता है वो कारण का अभाव है गड़ा बनाने के लिए दंड भी चाहिए ना, चक्र भी चाहिए रस्सी भी जो जो तो दंड का अभाव होने से घट नहीं बना ये प्रतिबंधक नहीं दंड भी है रस्सी भी है चक्र भी है सब कुछ है अभी घट बनाने तैयार कुआ खूब आंधी वर्षा आ गई ये हुआ प्रतिबंधक आंधी वर्षा हो गई ये प्रतिबंधक सारी सामग्री रहने पर भी जो कार्य होने नहीं देता है व्यवधानत इसी का नाम है प्रतिबंधक इसलिए कारण का अभाव है ये प्रतिबंधक ये मोची उसको बोलते कारण विकलता। इसलिए वहां लक्षण किया है पुष्कल कारण सती प्रतिबंधक का लक्षण क्या पुष्कल कारण सती कार्योत्पाद विरोधी पुष्कल का मतलब पर्याप्त पूर्ण सारे कारण है आपके पास तो पुष्कला कारण सती कार्य उत्पत्ति कार्य के उत्पत्ति कोई विरोध आ रहा है इसी का नाम है प्रतिबंधक विरोध एक तो मोटे मोटे समझते प्रतिबंधक बोलते कारण का अभाव है ये नहीं कारण का अभाव को प्रतिबंधक नहीं मानता आपके पास सारे कारण है सारे साधन है तो भी कार्य होने नहीं दे रहे तभी उसका नाम है प्रतिबंधक और ये जो प्रतिबंधक है तीन प्रकार के। एक अतीत अथवा भूत प्रतिबंधक भूत मतलब ये भूत पिछा नहीं लेना बीता हुआ।, बीता हुआ बीता हुआ उसका नाम है भूत कहते हैं। ये भी देखें, मरा हुआ व्यक्ति भूत बनेगा जीवित कोई भूत बनेगा जो व्यक्तिता वो बीत गया मर गया तभी भूत बनता है तो इसलिए भूत प्रतिबंधक और वर्तमान प्रतिबंधक और भविष्यत प्रतिबंध ये तीन है जैसा मान दीजिए आपके पास सारी सामग्री है वेदांत तो श्रवण भी कर रहे हैं आप मनन भी कर रहे ज्ञान नहीं हो रहे हां एक दो तो बेटा है गाय चरा रहे उनके पास सामग्री नहीं वो अलग बात है ना वेदांत क्या है उसको पता नहीं ना श्रवण भी कर रहे किंतु हम लोग श्रवण भी कर रहे मनन भी कर रहे वहां ज्ञान नहीं हो रहे कारण क्यों यहां ज्ञान एक प्रकार से कार्य है और ये साधन है श्रवण मनन आदि को अंतरंग साधन माना जाता तो सभी सामग्री होने पर भी ये ज्ञान रूप कार्य नहीं हो रहे ये प्रतिबंधक है ये जो प्रतिबंधक है भूत प्रतिबंधक को लेके भूत किसी किसी में होता है इसलिए हां दृष्टांत भी दिया सुंदर इकतालीसवें श्लोक में और सुंदर दृष्टांत देके आचार्य जने समझा दिया जैसा कोई पहले गाय भैंस चराता था बाद में वो सुनते सुनते उसके मन में कहवैराज्ञ उत्पन्न हो गया और वो भिक्षु बन गया वहां गुरु का नियम है तीन तीन घंटा ध्यान करना और ये जो ध्यान में बैठता है तुरंत तो वो भैंस का ही चिंतन आ रहा है बार बार अभी देखिए अच्छे गुरु भी हैं श्रवण भी कर रहे ध्यान में बैठ सब साधना है किंतु वो प्रतिबंधकार है बार बार रूकावट है बार बार ये भूत प्रतिबंधककार थे वेदांत का अटूट सिद्धांत है श्रवण से ही ज्ञान होता है यदि हमारे अंदर साधना है श्रवण मात्र से ज्ञान माना कुछ लोग नहीं मानते हैं जैसा भातिकार आदि वो निरिध्यासन से मानते और विवरणाचार्य आदि कहते हैं नहीं नहीं श्रवण से ही होता है देखा भी जाता है इसमें भी उठाया दशमत्वमसी पंचोदशी में भी बटा दशमत्तोमशि से ही ज्ञान होगा चांदु के उपनिषद में भी देखे के। श्वेत को नौ बार उपदेश किया ज्ञान तो हो गया तो हम लोगों ने तो नौ से भी ज्यादा सुना होगा <laughs> ये प्रतिबंधक होता है तो ये प्रतिबंधक है उनको हटा सकते हैं। भूत प्रतिबंधक को भी वर्तमान को भविष्य जो प्रतिबंधक है ये हमारे हाथ में नहीं आ गया है तो इसलिए आप लोग भूत प्रतिबंधक को लेकर विचार कर रहे थे 41 तक हुआ था ना तो आगे जो बयालीस में ये बता रहे भूत प्रतिबंधक वाले जो अधिकारी है अधिकारी है वेदांत श्रवण भी कर रहे है अच्छे निष्ठा भी है श्रद्धा भी सब कुछ है किंतु एक वस्तु बार बार उसके सामने आ रहा है ऐसा नहीं वो वेदांत नहीं सुन रहे मनन भी नहीं कर रहे ऐसा होता भी देखे लोक में भी एक विद्यार्थी है अच्छे मेहनत करने वाला पढ़ता भी है किंतु जहां भी परीक्षा भी सब कुछ दे रहे सीए में बार बार फेल हो रहा है, मेहनत में कोई कमती भी नहीं है सब कुछ कर रहा है, किंतु कोई ना कोई उसका प्रतिबंधक आ रहा है हां एक नहीं पढ़ रहे बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे वो अलग बात है उसमें कारण का अभाव है और यहां कारण में कोई नहीं कोई ना कोई ऐसा प्रतिबंधक आ रहे तो उसको व्यवधान डाल रहे वैसे ही यहां सब साधन है किंतु कोई ऐसा विषय सामने आ रहे और इनको किनारे कर रहे तो ये आप लोगों ने सुनाता था इकतालीस जो बयालीसवे जो आ रहे ये भूत प्रतिबंध वाला जो अधिकारी फिर ज्ञान की उत्पत्ति कैसा होगी उसकी क्या उसको ज्ञान होगा अथवा नहीं होगा यदि होगा तो कैसा होगा ऐसी जो आशंका हो रहे होना भी चाहिए होगा भी क्योंकि सामग्री सब है अधिकारी भी है प्रतिबंधक है तो प्रतिबंध कैसा हटेगा और ज्ञान कैसा हो सकता है उसको ये जो आशंका होने पर उसको उत्तर देने के लिए ये बयालीसवं श्लोकार है बयालीसवा जो श्लोक आ रहे है किसके लिए जो भूत प्रतिबंधक वाला जो अधिकारी अधिकारी है वो किंतु किन्तु भूतकालीना कोई वस्तु व्यवधान डाल रहा रहे किसमें ज्ञान में क्या वो व्यवधान को हटाकर उसके अंदर ज्ञान उत्पत्ति होगी अथवा ऐसा ही उमर सकता तो ऐसा जो जिज्ञासा होने पर आशंका होने पर विद्यारण्य स्वामी जी बयालीसवें जो श्लोक के द्वारा उत्तर दे रहे हैं किसको उत्तर दे रहे हैं जिज्ञासु को जिज्ञासु को उन्हें हम लोग ही हैं तो हमारे मन में अरे वो तो प्रतिबंधक पड़ा है ज्ञान शायद नहीं होगा उसको तो उसके लिए बोलते हैं, नहीं ज्ञान होगा प्रतिबंध को हटाना पड़ेगा और प्रतिबंध हटाने के लिए प्रयास करने से वो हट जाएगा आगे बता भी देंगे ये भूत प्रतिबंधक वर्तमान में भी आगे बताएंगे चार ये हमारे हाथ में उपाय के द्वारा इन प्रतिबंधों को इन रुकावटों को आप हटा सकते किंतु भविष्यत प्रतिबंधक कहे वो प्रारब्ध आ जाए ईश्वर के हाथ में वो नहीं हटा सकता भविष्यत प्रतिबंध किसी किसी में देखा जाता जैसा जड़ भरत है वामदेव आदि है यहां दृष्टान्त देंगे वो किसी किसी में सभी में नहीं रहता किंतु मुख्य है वर्तमान प्रतिबंधक है भूत भी किसी में नहीं रहता है इसलिए हम बता रहे हैं। भूत प्रतिबंधक है उसको हटाने के लिए हम उपाय बता रहे श्लोक देखिए अनुसृत्य गुरु स्नेह महिष्यम तत्व ततो त प्रतिबंध संक्ष गुरुस्नेह अृत्य गुरुस्नेह मतलब तो तत्वि जो गुरु है उस गुरु ने स्नेहपूर्वक प्रेम पूर्वक शिष्य ने सारी अपनी व्यथा सुना दिया भगवान मैं जबी जभी चिंतन करने जाता हूं तुरंत भैंस ही सामने चिंतन हो रहे इसलिए मन मेरा भैंस में ही लग रहा है तो गुरु को दया आ गई। ये साधक है जिज्ञासु है ये कोई ऐसा प्रतिबंधक उसके सामने व्यवधान डाल रहा है। तो इसलिए हां गुरु अनु अनुगुरु स्नेहम अतः गुरु के जो उपदिष्ट जो गुरु है उसका प्रेम को किसमें भैंस में जो प्रेम है उस प्रेम को अनुसरण करके गुरु ने डांट फटकारा नहीं उसको अरे तुम क्या करते हो उसको छोड़ दे दो ये नहीं बोल दे भैंस के प्रति इनका प्रेम है उस प्रेम की दिशा बदलना बस इतना ही है हटाना नहीं पड़ता है बस दिशा बदलवाना बस इतना ही तो इसलिए हम बता रहे जो उपदिष्ट जो गुरु है उस गुरु ने अपना जो शिष्य है उसकी जो भैंस में जो प्रेम है उसको देखकर अनुसृत्य बोलते अनुसरण करके जान करके क्या किया महिष्य तत्व मुक्तवान अर्थात उस बहिष में ही तुम ब्रह्म को देखो जो महिष है उसी में ही ब्रह्म तत्व का उन्होंने उपदेश किया ये कैसा परमात्मा तो सर्वत्र है तत्त उपाधि के द्वारा क्या हुआ वो परिचिन्न हुआ है उपाधि ने उसको क्या किया परिचिन्ह किया जैसा हमारे अंतकरण में परिचिन्न करके जीव बना दिया वैसे भैंस भह, को जो परिच्छिन्न कर दिया तो गुरु ने कहा देखो परमात्मा तो सर्वत्र है भैंस के अंदर भी वही तत्व है अलग कहां है तो इसलिए भैंस से प्रेम करते हो भैंस के अंदर एक तत्व है उसमें तुम दृष्टि करो जो बाहर का जो शरीर है भैंस का उसमें दृष्टि छोड़ दे दो उपासना का मतलब क्या है उपासना का मतलब किसी में मन टिकाना किसी वस्तु को लेकर जैसे शालिग्राम को मान लिया विष्णु वैसे ही भैंस है उसमें तुम ब्रह्मा दृष्टि से चिंतन करो शालिग्राम में जिस प्रकार हम विष्णु का चिंतन करते हो और लिंग में शिव का चिंतन करते वैसे ही भैंस में ब्रह्मा दृष्टि करके तुम विचार करो यही बता महिष्यम तत्वम अर्थात तो वो महिषा है वो उपाधि वाले भैंस का नहीं भैंस के उपाधि वाला जो ब्रह्म तत्व है जैसा वहां शालिग्राम का आप थोड़ा चिंतन करते हो किंतु शालिग्राम में शालिग्राम को प्रतीक मान करके विष्णु के चिंतन कर वैसे ही हे शिष्य आपका मन भैंस में जा रहे जाने दो कोई चिंता नहीं किंतु भैंस के अंदर जो ब्रह्म तत्व है उसका तुम चिंता न करो अभी तो शरीर भाव में थी उसको हटा करके चेतन भाव में ला यही बता रहे महिष्यम तत्वम उक्तवान उक्तवान तो उपदेश किया किसने गुरु ने क्योंकि शिष्य की जो परिस्थिति है बेचैनी है उसको देख करके कोई चिंता मत करो तेरा मन तो लग रहा है ना चलो उसमें ही भगवान का चिंतन करो इसका मतलब भयंस को ही प्रतीक मान की चिंतन करो ये बात नहीं ऐसे ही माने तो शास्त्र में विधान क्या व्यर्थ होगा ये है सोपान आरोहण न्याय बोलते उसको धीरे धीरे उसको आगे लेके जा शास्त्र सीधा नहीं ले जाते मान दीजिए आप शरीर को आत्मा मान रहे हैं। चलो कम से कम आत्मा मान लिया ना आपने शरीर को ही मान लिया पहले मानते ही नहीं थे शरीर को मान उसके बाद धीरे धीरे उसको ऊपर लगे ये आत्मा नहीं है उससे अतिरिक्त है इसको कहते हैं सोपान आरोहण न्याय सीढ़ी चढ़ना है आपको महल में जाना है तो एक एक एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जाते वो साहस देना जैसा आप जाते हैं केदारनाथ अथवा अमरनाथ तो जाने वाला कितना अरे कोई दूर नहीं पास है थोड़ा चढ़ो पास में वहां तक वो साहस से गया और दूसरा बोला रे यहीं पास में तो इस प्रकार आगे ले जाने का एक तरीका है तो ये घर ये तो बहुत दूर है तुम पहुंच नहीं सकते उतने में वो क्या होगा हतोत्सव हो जाएगा और उसके बाद जाने की जो भी थोड़ी बुद्धि थी तो वहां से निवृत्त हो जाए वैसे ही साधक को शास्त्र और महापुरुष हतोत्सव नहीं करते कोई चिंता नहीं यहां तो मन लग रहा है ना लगाओ जो से ये सर्वकर्माणे गीता में भी बता रहे इसलिए हम बता दे उक्तवान उक्तवान बोलते उपदेश किया ततः तत्व है यद एवं ऐसा है तो तत्व को ऐश के साथ अन्वय कर दीजिए दूसरे पंक्ति में है ना ततो यहां ततो है गुण हो गया नहीं तो तता है व्याकरण के अनुसार है ना वो विसर्ग को उकार होता है और गुण होता है तो ततो बन गए यदि अलग करेंगे तो है ततः पंचमी से होता है ना उसे उस तो ततः उसका एश के साथ अनुमाय वहां द्वेष दी ना उसको अलग कर दे एश तो तता, तता बोलतो एश तथा बोलते उसी से मतलब ये सन्यासी भिक्षु ऐसा शब्द से लेना शिष्य उनका भिक्षु उशिषे भिक्षु प्रतिबंध श्या संचया उसका जो प्रतिबंधक था ना कौन सा भूत प्रतिबंधक भूत का मतलब बहिंस के प्रति जो स्नेह वो जो स्नेह रूप प्रतिबंध की धीरे धीरे निवृत्ति हो जाएगी अभी तक भैंस में थी तो भैंस के अंदर जो परिचिन्न चैतन्य है उसमें हो गया तो भैंस दृष्टि के धीरे धीरे हट गए वे ब्रह्म में आ गए तो बता रहे तो चिंतन करते करते एशा, एशा का मतलब यहां वो सन्यासी भिक्षु शिष्य उसका प्रतिबंध संक्षयात जो व्यवदानता जो रुकावट रूकावटता स्नेहा वो धीरे धीरे क्या होगा संक्षेप बोलते निवृत्त होने पर आगे है ना यथावतो यथावध है ना उसको बाद में लगा है यथावत का मतलब गुरु ने जो उपदिष्ट तत्व को शास्त्र के प्रकार के अनुसार वेद यथावत वेद जो गुरु ने उपदेश किया है शास्त्र तत्व उसको उन्होंने क्या किया ठीक ठीक से समझ गए क्योंकि प्रतिबंधक हट गया तो इसी का नाम है भूत प्रतिबंधक तो वो एक दृष्टांत मात्र है भैंस का अन्य भी हो सकता है सभी के पास भैंस का ही प्रतिबंधक हो जरूरत नहीं एक महात्मा थे ऋषिकेश में अच्छे महात्मा थे कैलाशास्त्र में हम लोग रहते थे, थे पर नेवी में सर्विस करते थे बड़े छोड़ के आ गए एक बार बैठ के अचानक पता नहीं बैठे तो आंसू निकाल गए मैंने पूछा क्या हुआ हम भी उनसे पहले पहले थोड़े पढ़ते तो बोले स्वामी जी क्या करें मुझे पहले का जो बच्चा है उसका याद आ गया <laughs> तो ये भी है प्रतिबंधक है तो ये जो प्रतिबंधक है विचार के द्वारा हटा सकते हैं आगे ना समझने के लिए देखिए स्वाध्याय इसमें प्रश्न कर सकते जो नहीं आए प्रश्न कर सकते प्रवचन नहीं प्रवचन बोलते तो <laughs> ये हो गया भूत प्रतिबंधक तो आपका एक प्रतिबंधक हो गया तीन है ना तो आगे जो है वर्तमान प्रतिबंधक बताने जा रहे हैं तो भूत प्रतिबंधक कहिए उसको अतीत प्रतिबंधक कहिए। ये काल को लेके होता है यद्यपि काल है ना एक ही माना है वर्तमान ही माना है योग सूत्र आदि में वर्तमान यदि बीत गया उसको हमने अतीत कहा अथवा भूत कहा दिया और आने वाला वर्तमान को लेकर भविष्यत कहा दिया। तो इसलिए जो बीत गया था उसको अतीत कहा दिया संसार में अतीत में ही ज्यादा जीवित रहते उसी के स्मरण में ज्यादा खो जाते अधिक से अधिक पहले मैंने वैसा किया था मैंने ऐसा किया था ये चिंतन भी ज्यादा तो ये प्रतिबंधक होता है साधक को भी तो इस प्रकार जो अतीत प्रतिबंधक का निरूपण करने के बाद जो साधक है ये जो वर्तमान प्रतिबंधक व्यवधान करता है तो वर्तमान प्रतिबंधक का भी यहां आगे के श्लोक में बता रहे तिरतालीसवें श्लोक में ये बता रहे वर्तमान प्रतिबंधक है किसने प्रकार के है, ये बताने जा रहे हैं विषयाशक्तिलक्षण प्रज्ञांद कर्क विपरिया दुराग्रहा इसमें चार प्रकार के प्रतिबंध बता दें वर्तमान वर्तमानो वर्तमान। प्रतिबंध जो वर्तमान प्रतिबंधक है जो वर्तमान प्रतिबंधक का मतलब है जो वर्तमान काल में रहते हुए वस्तु वर्तमान काल में और तत्व ज्ञान का प्रतिबंधकार है देखिए पहले वाला है वर्तमान में नहीं है वो बीता हुआ पदार्थ है केवल आपके स्मरण में रहा वो बीता हुआ पदार्थ वो अनुभव में नहीं रहता है वर्तमान में नहीं स्मरण कोटि में गया इसका मतलब पहले स्मरण प्रतिबंध कर रहा था आपका बीता हुआ पदार्थ का स्मरण वो प्रतिबंध कर रहा और वर्तमान में क्या है विषय प्रतिबंध कर रहा है भूत प्रतिबंधक में विषय नहीं रहता है वहां क्योंकि तो भैंस को कभी आप छोड़ दिया अभी भैंस का कोई मतलब ही नहीं आपको संन्यास ले लिया ना किंतु उसका जो स्मरण पकड़ के आया है? वो प्रतिबंधक कर रहे और यहां वर्तमान में क्या है विषय प्रतिबंधक कर रहे तो इसलिए बोल रहे हैं वर्तमान काल त्रिशती तत्वज्ञान का प्रतिबंधक ये वर्तमान प्रतिबंध हाँ कौन कर्म नहीं काम करता आपका पूर्व का कर्म भी रहता है वो अलग बात है वो भी रहता है पूर्व का जो वासना है ना वो तो रहती है उसी को लेके हो रहे उसी को लेकर पूर्व का कर्म को लेकर है तो इसीलिए वर्तमानो प्रतिबंध वहान वा वर्तमान अर्थात अभी उपस्थित ये जो प्रतिबंध है चार प्रकार के ये कितने चार प्रकार के कौन कौन है गिनारे देखिए सबसे पहले विषयाशक्ति लक्षण शक्ति लक्षण विषयों में आसक्ति बोल तो अनुराग रूप है वही उसका लक्षण है लक्षण बोल तो स्वरूप अभी विषय में आसक्ति है किसकी विषय में जो आसक्ति होती किस है किसकी इंद्रियों की तो होगी नहीं आत्मा की संभव नहीं है इससे सिद्ध होता है चित्त की मन की मन की ही आसक्ति होती इंद्रियों का काम केवल है मन को पहुंचाना इंद्रिय क्या करते हैं विषयों के तरफ से पहुंचाते जैसा अभी रुमाल है आंक ने क्या किया मन को यहां पहुंचा दिया और मन ने क्या के इसको पकड़ के ले गए अंदर आंक नहीं ले जाती इसलिए इंद्रिय बहुत धोखा रहती बेचारा मन को जाके छोड़ दिया और मन ने बस ये अच्छी है मुझे चाहिए उसका फोटो खींच के ले गए अंदर तो इसलिए जो आसक्ति रहती है मन में आसक्ति है मन में अभी सत्सृंग में मैंने बताया था जागृत में भी होती आ सकती स्वप्न में सुषुप में कहा आ सकती होती तो इसलिए यहां बता रहे विषयासक्ति लक्षणा मतलब चित्त का मन का विषय में अनुराग आसक्ति का मतलब एक अनुराग राग और अनुराग अनुराग मतलब विषयों के भोग करने के बाद उसके प्रति एक लगाव होता है ये विषय बहुत अच्छा है मुझे दोबारा मिले ये अनुराग है राग के पीछे होने वाला ऐसे जो अनुराग रूप है उसको कहते हैं आशक्ति उसी का नाम है आशक्ति तो विषय ही विषयों में आ सकती, सकती। जैसा मान लीजिए किसी ने उदाहरण के लिए बढ़िया मिठाई खा लिया तो खाने के बाद उसको अच्छी लग गई वो तो अच्छी लगने के बाद उसके प्रति उसको क्या हुआ राग हो गया अरे ये तो दोबारा मिले ऐसी वस्तु उसमें एक लगाव हो गया शक्ति मतलब उसको छिपक जाना उसके प्रति ये होना तो उसी का नाम है ये चित्त में जो एक संस्कार पड़ा उसी का पुनः चाहिए करके उसी को बोलते है विषयाशक्ति विषय के आसक्ति इसलिए गीता में कहा गया ना तेरे में अशक्ति अनबिशंग पुत्रधारा ग्रहा दिश अशक्ति बोल तो आसक्ति से रहे शक्ति का मतलब उसमें चिपक जाना समझना और अनाशक्ति उससे अलग होना तो इसलिए बोला विषया विषयाशक्ति लक्षण चित्त का विषय में अनुराग होना ये क्या है प्रतम क्योंकि विषय एक ऐसी चीज है ये मनुष्य को चित्त है उसको बांध देते इसलिए शास्त्र में कहा गया है मोहोपनिषद में दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणाम बिना ये चार चीज दुर्लभ है दुर्लभो विषयो त्यागो हाँ दुर्लभो विषय या त्यागो विषय का त्याग करना बहुत दुर्लभ बहुत मुश्किल होता है कहााना तो सरल है कहा तो सकते हैं वो बोलना वाणी से है ना वाणी से बोलने के लिए क्या वाणी में कोई जीवा के द्वारा बोलते उसमें कोई हड्डी नहीं कुछ भी बोल सकते हाँ त्याग करना कठिन है तो इसलिए वहां बता रहे दुर्लभो विषय त्याग और विषय त्याग के बिना तत्वदर्शन भी नहीं हो सकता इसलिए हम बोल रहे दुर्लभम तत्वदर्शनम ये तत्व है अपना यथार्थ तो स्वरूप उसका भी अनुभव करना दुर्लभ है गीता ना, में बताया न मनुष्याण सहस्रेशु कश्चिद यततिशिध यदा नम अभी जो प्राथम में भी अनेक कोई इसलिए दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभ सहजावस्था तो सहजावस्था है ये भी दुर्लभ है ये सब सदगुरु करूणा बिना सदगुरु की कृपा के बिना ये संभावना इसका नाम है गुरु कृपा का चार कृपा है ना ईश्वर कृपा शास्त्र कृपा गुरु कृपा और आत्मा कृपा ईश्वर कृपा बाल्य हो गए ईश्वर कृपा के अनुसार शरीर स्वस्थ मिल गया संग अच्छा मिल गया ये सब ईश्वर कृपा है ईश्वर कृपा हो गई तो गुरु कृपा हो जाएंगे गुरु के पास जाना और उसके पास हाँ जी हाँ वो वो बाद में गुरु गुरुकृपा यदि हो गया तो आपके अंदर शास्त्र कृपा आई जाएगी क्योंकि तो गुरु के पास जाने से वो कुछ ना कुछ शास्त्र के विषय में ही बताएंगे तो शास्त्र कृपा भी हो जाए तो ईश्वर कृपा गुरु कृपा शास्त्र कृपा इतने हो भी गई तीसरे मुख्य है ये में वृणते तम लब्या कट में बता दिया आत्म कृपा है जैसा मान दीजिए कोई गाय हो अथवा घोड़ा हो रशि से बंधा है आप खोल करके नदी किनारे ले गए और घोड़ा जल नहीं पी रहा और भी ज्यादा बोलता अब सिर पकड़ के उसका डुबा, यहां तक किया गुरु भी वहीं तक कर सकते जल तो उसको ही पीना पड़ेगा वैसे ही यहां स्वयं को प्रयत्न करना पड़ेगा ये आत्मा कृपा है उसी को ही कटुपनिषद में एमे व बता दिया तो इसलिए यहां बता रहे दुर्लभो विषय त्याग ये विषय है ना विषय के समान है वेक चुड़ामी में भगवान वाद्यकार ने बता दिया है वेक चुड़ाम में विषय और विष में वहां तुलना दी है दोनों में अंतर क्या है विष है जो बक्षण करेंगे और वही मर जाता है विषय एक ऐसा चीज है दर्शनादपि जो दर्शन करेंगे उसको भी नष्ट कर इसलिए हा दुर्लभ बता दिया तो इसलिए बोले दुर्लभ विषय विषया त्याग उन विषयों का जो त्याग करना दुर्लभ इसलिए हम बता रहे प्रतिबंधक कर रहे विषय जैसे भी मान दीजिए वेदांत तो श्रवण कर रहे श्रवण करते करते भी कभी वे अचानक विषय सामने आते और निधिध्यासन में बैठेंगे उस समय में ज्यादा विषय में यदि आशक्त है कि फटा हुई चिंता ध्यान में बैठे तभी मालूम पड़ता है मन की स्थिति यदि पहचान ना हो अभी तो इतने नहीं मालूम पड़ रहा है। व्यवहार करते समय भी नहीं मालूम पड़ता है क्योंकि नए नए व्यवहार हो रहे हैं ना अब एकांत में चिंतन में बैठेंगे तभी हमारा मन को हम पहचान सकते मेरा मन कहां तक पहुंचा है उस स्थिति क्या है आप जान सकते आप बैठेंगे थोड़े ही समय में आपकी रील घूमने लगेगी जैसे रील घूमती है ना वैसे सारा चित्रण उसमें अधिक से अधिक वर्तमान का ही विषय सामने उपस्थित हो जिसमें ज्यादा आशक्ति है वो ज्यादा आएंगे सामने तो इसीलिए हम बता रहे विषयाशक्ति लक्षण ये प्रथम हो गया आगे बताएंगे उसको हटाने के उपाय भी बताएंगे ऐसे नहीं कैसा हटाएंगे किस दृष्टि करने बताएंगे सब दूसरा हो गया प्रज्ञा मंद्यम ये दूसरा प्रतिबंधक है प्रज्ञा का है बुद्धि प्रज्ञा का नाम है बुद्धि उस बुद्धि की मंदता मतलब तीक्ष्णता ना होना क्योंकि कट में कहा दिया ना दृश्यते तग्रया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टि त्व्र बुद्धि होनी चाहिए अतः सूक्ष्म बुद्धि तीक्षण बुद्धि क्यों आत्मतत्व तो क्या है अणोरणीया मह तो निर्गुण है निराकार है तो निर्गुण और निराकार वस्तु है उसको ग्रहण करने के लिए अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि तो सूक्ष्म बुद्धि का मतलब ये नहीं बुद्धि को घिस घिस करके सूक्ष्म किया कर। एकाग्र बुद्धि स्थिर बुद्धि समाहित बुद्धि ये बुद्धि जब तक समाहित नहीं हुआ सूक्ष्म नहीं होगी हो, हो इसलिए बता रहे प्रज्ञा माध्यम बुद्धि की तीक्ष्णता न होना ये भी प्रतिबंधा और देखिये वहां इंद्र और विरोचन में देखिए छांदोग्य उपनिषद में आठवें अध्याय में इंद्र और विरोचन परस्पर अपना जो वैर भाव को त्याग करके प्रजापति के पास गए थे विद्याग्रहण करने प्रजापति ने कहा ऐसा तो नहीं होगा बत्तीस साल यहां आना पड़ेगा तो उसके बाद उनको उपदेश के एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्य दे करके दक्षिणाक्ष में जो पुरुष दिख रहे वो उसके बाद वहां लक्षण बताए भूल गए विजरो मृत्यु करके आगे लक्षण भी बता दे और उसके बाद प्रजापति ने कहा सकोर लाओ उसमें देखो अपना चेहरा अब देखा बस वही ब्रह्म है तो उसके बाद और स्वस्थ करने के लिए बत्तीस साल में लंबे लंबे दाढ़ी बाल आदि होते हैं। उसको परिष्कार करो मुंडन करो दोबारा देखो देखा बस वही ब्रह्म तो विरोजन ने सोचा सकोरे में जल में क्या दिखेगा प्रतिबिंब दिखेगा आपका इसलिए मतलब शरीर ही ब्रह्म है बस वहां जाके अपना चारवक दर्शन उन्होंने शरीर आत्माभाव ये बुद्धिमान जाता है विचार नहीं किया इंद्र भी गए किंतु जाते ही उन्होंने विचार किया अरे शरीर तो आत्मा नहीं होगा ये तो देखते देखते नष्ट हो रहे ना उसमें कोई चेतन है इसलिए वापस आ गया ऐसा करते करते चौथे बार में जाके उनको ज्ञान हुआ था तो ये बुद्धिमान जाता होता भी भाषा कार्य ने उठा दिया वहां एक ही गुरु के साथ पढ़ रहे अलग अलग उपदेश एक है अर्थ अलग अलग ग्रहण करते अनेक ने ग्रहण अलग कर रहे देशा मान दीजिए श्रुति है महावाक्य तत्वमशी छठवें अध्याय में श्वेत केतु को उपदेश किया तत्वमशी अभी वो तत्वमसी का अर्थ अलग अलग रहते हैं वो लोग तस्त तोमासी उसके तुम हो तस्मिन तौमाशी उसमें तुम हो अलग करता है किंतु तो वहां श्रुति को ये इष्ट नहीं है वहां श्रुति क्या है अभेद बोध कर रहे इसी को कहते हैं बुद्धिमान्यता तो ये बुद्धि मान्यता यदि है तभी भी ज्ञान होने नहीं देंगे ज्ञान क्यों नहीं उस वस्तु को ठीक से ग्रहण नहीं कर सकते जैसा शास्त्र बता रहे महापुरुष बता रहे वैसा नहीं अधूरा ग्रहण कर रहे ये भी एक प्रतिबंधक ये दूसरा हो गया तीसरा हो गया कुतर्कश्चा कुतर्क चा। करना तर्क होना चाहिए दुस्तर्का सुविरम्यताम श्रुतिमतु तर्कोनुसंधीयता भगवान बादश्यगर बोल दुस्तर्क से आप विरत स्ति के अनुसार यदि तर्क करते हो करो कोई आपत्ति नहीं तो इसलिए यहां स्ति के विरोध तर्क शास्त्र बता रहे माता के समान उससे विरोध तर्क करना ये कुतर्क जब तक है तभी भी ज्ञान होने नहीं देगा ये प्रतिबंधक है ये हो गया तीसरा चौथा है विपर्य विपर्य दुराग्रह विपर्य दुराग्रह आत्मा में कर्तापन है नहीं ना आत्मा में भोक्तापन है तो कर्तापन भोक्तापन आदि रूप संसार बिल्कुल है नहीं किंतु भ्रम के कारण अविवेश कर रहे मैं करता हूं मैं भोगता हूं शास्त्र बार बार बता रहे थे तुम करता नहीं हो तुम भोक्ता नहीं हो कट में कहा दिया आत्मा इंद्रिया मना संयुक्त भोक्ता इत्याहो मनीषण ये आत्मा में जो भोक्तृत्व आ रहे हैं कर्तृत्व आ रहे इंद्रिया और मन के साथ संबंध होकर स्वतः उसमें कर्तृत्व है ही नहीं सूची बार बार समझा रहे किंतु बार बार समझाने पर भी विपर्य तो भ्रम तो भ्रम ज्ञान में युक्ति रहित है उसमें तर्क भी नहीं है और दुराग्रह तो अविनीष करता है मतलब मैं ही करता है मेरा जन्म हुआ है मैं मरने वाला हूं शास्त्रकार है तेरे जन्म नहीं हो रहे ना जाए थे मृत किंतु मानेंगे नहीं आता मेरी मृत्यु होगी मेरा जन्म ये भी बता रहे शास्त्र जन्म मृत्यु कि शरीर किंतु भ्रम के कारण स्वयं के मान रहे इसको कहते कहाते विपर्य दुराग्रह अर्थात भ्रम के कारण आत्मा में कर्तापन भोक्तापन मान के अभिनिवेश कर रहे ये भी प्रतिबंधक है चार प्रतिबंधक बता दिया सबसे पहले विषय विषयाशक्ति दूसरा बुद्धिमान्यता तीसरा है कुतर्क चौथा है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दुराग्रह बोल तो अविनिमेश चार हो गए अभी इसको हटाने के लिए एक एक उपाय बताएंगे ये हम कल विचार करेंगे ओम पूर्ण मद पूर्णमिदम पुर्ना पूर्णात पूर्ण पुर्ना मुदच्य से वशिष्यते पूर्णमेवशिष्य ओं शा शाति शाति श्यवंबाण सूत्रवश्यो वन्दे भगवत पुनः पुनः गुररात्मे मूर्ति विभागि व्योम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शा शांति शो नम पार्वतीपत हर हर मे